श्री श्री चैतन्य चैतावली श्री वृंदावन आदि तीर्थों के दर्शन क्वचिभृंगी गीत क्विदनील भंगीर शिशिरता क्वचिद्वल्लीस क्वचिद मलमल्ली परिमलम्, क्वचि धाराशाली कर कपल रसभरो ऋषिकाणम वृंदम प्रमदयति वृंदावन मिधम अपने प्रिय सखा मनसुखा से भगवान कह रहे हैं प्रिय सखे यह वृंदावन मेरी इंद्रियों को भांति भांति से प्रसन्नता पहुंचा रहा है देखते हो न किसी स्थान पर मधुलोलु लोलु भ्रमर अपने सुरिली तान से गान कर रहे हैं कहीं मंद सुगंधित पवन चलकर शीतलता प्रदान कर रहा है कहीं कहीं वायु के वेग से लताएं नाच नाचकर अपने सौरभ से सुख पहुंचा रही है कहीं मल्लिका के पुष्पों का अमल परिमल मन को मुग्ध कर रहा है किसी स्थान पर अनारों के फलों से धारावाही रस निर्झर प्रवाहित हो रहे हैं इस प्रकार वृंदावन में चारों ओर बाहर, बाहर ही बाहर ही बाहर है मथुरा से मधुबन तालवन कुमुदवन बहुलावन आदि वनों को देखते हुए और रास्ते में अनेक तीर्थ कुंडों में स्नान आचमन करते हुए प्रभु भगवान की प्रधान लीला स्थली त्रैलोक के पावन श्री वृंदावन की भूमि में पहुँचे वृंदावन में प्रवेश करते ही प्रभु भावावेश में आकर मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े वे चारों ओर आँखें फाड़ फाड़ पागल की भांति इधर उधर देखने लगे उन्होंने देखा कहीं तो कदम्ब के वृक्षों की पंक्तियां खड़ी हुई है कहीं करील के वृक्षों पर टेठियाँ और लाल लाल फूल लगे हुए हैं कहीं गवें चल रही हैं तो कहीं व्रज के ग्वाल बाल कीलों ले कर रहे हैं कहीं मयूर नाच रहे हैं तो कहीं सारस हंस चकवा जलमुर्ग आदि जल के पक्षी उड़ उड़ कालंदी कुल की ओर जा रहे हैं प्रभु आंखें फाड़ फाड़ कर सबकी ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखने लगते कभी जल्दी से उठकर वृक्षों को आलिंगन करते उन पर से बहुत से पुष्प गिर गिर कर प्रभु के पाद पद्मों को ढक देते मानो वृक्ष अपने प्यारे के पैरों में श्रद्धांजलि स्वरूप पुष्प चढ़ा रहे हों प्रभु गांवों की ओर पूर्व परिचित की भांति दौड़ते और उनकी पीठों पर अपने कोमल करों को फिराते गौवें रंभाते हुए पूछ उठा उठा कर प्रभु की ओर दौड़ती और उनके साथ पैरों को चाटने लगती ब्रज के पक्षी प्रभु के बिल्कुल निकट आ आकर अपनी अपनी भाषा में कुछ कहते प्रभु उनकी प्रेम भरी वाणियों को सुनकर थिर हिलाने लगते मानव वे उनकी बातों को समझकर संकेत के द्वारा उनका उत्तर दे रहे हैं प्रभु के आनंद की सीमा नहीं रही वे वृंदावन में आते ही सभी बातों को भूल गए और फिर और जिस प्रकार जल से पृथक की हुई मछली फिर महासागर में डाल देने के परमानंद का अनुभव करती उसी प्रकार ब्रज की पावन रज में लौटकर प्रभु उसी परमानंद स्वरूप सुख का अनुभव करने लगे यहाँ से जाकर प्रभु ने ब्रजमंडल के प्रायः सभी तीर्थों के दर्शन किए प्रभु के समय में वृंदावन सचमुच वन ही था दस बीस ब्राह्मणों के और ग्वालों के झोपड़े थे नहीं तो चारों ओर वन ही वन था बहुत ही भावुक भक्त वहाँ दर्शन करने आते थे और दर्शन करके मथुरा लौट जाते थे ब्रजमंडल के बहुत से तीर्थ और कुंड लुप्त प्राय हो गए थे लोग उनका नाम तक नहीं जानते थे जब महाप्रभु संन्यास लेने से पूर्व नोदीप में ही रहकर भक्तों के साथ संकीर्तन करते थे तभी उन्होंने भूगर्भ पंडित और लोकनाथ गोस्वामी को ब्रजमंडल के लुप्त तीर्थों को प्रकट करने और उनका जोड़ों धार करने के निमित्त वृंदावन में भेजा था इन लोगों ने जब प्रभु के सन्यासी होने की बात सुनी तो ये प्रभु दर्शनों की लालसा से वृंदावन को छोड़कर दक्षिण की ओर चले गए थे इस कारण वृंदावन आने पर प्रभु की इनसे भेंट नहीं हो सकी महाप्रभु ने स्वयं ही कुछ लुप्त तीर्थों को प्रकट किया जिस स्थान पर भगवान ने अरिष्टासुर का वध किया था वहां आरीठ नाम का एक ग्राम है महाप्रभु ने वहां आकर लोगों से पूछा कि यहां पर राधा कुंड का पुराणों में उल्लेख मिलता है वह राधा कुंड कहां है प्रभु के इस प्रश्न का उत्तर ग्रामवासी नहीं दे सके उनमें से किसी को भी राधा कुंड का पता नहीं था प्रभु का साथी ब्राह्मण भी राधा कुंड से अनभिज्ञ था तब प्रभु ने स्वयं ध्यान मग्न होकर राधा कुंड जाना और दो खेतों के बीच में भरे हुए थोड़े से जल में स्नान करके आपने राधा कुंड का महात्मा वर्णन किया उस दिन से वही राधा कुंड के नाम से प्रसिद्ध हो गया राधा कुंड को प्रकट करके प्रभु कुसुम सरोवर पर आए वहां श्री गोवर्धन पर्वत के दर्शन करके प्रसिद्ध हो गया राधा कुंड को प्रकट करके प्रभु कुसुम सरोवर आए वहां श्री गोवर्धन पर्वत के दर्शन करके आप पुलकित हो उठे भूम में लौटकर आपने गिरिराज को साष्टांग प्रणाम किया और उसकी छोटी छोटी शिलाओं को लेकर हृदय से चिपटाने लगे गोवर्धन भगवान का अभिन्न विग्रह है शास्त्रों में इसे भगवान का शरीर ही बताया गया है गोवर्धन में प्रभु ने हरिदेव जी के दर्शन किए फिर ब्रह्मकुंड में स्नान करके वहीं भिक्षा की गोवर्धन पर्वत के ऊपर गोपाल भगवान का मंदिर था जिन्हें श्री माधवेन्द्रपुरी ने प्रकट किया था उनके दर्शनों की प्रभु को इच्छा हुई किंतु प्रभु तो गिरिराज के ऊपर चढ़ना ही नहीं चाहते वे सोचने लगे कि गोपाल भगवान के दर्शन कैसे हों सर्वांतर्यामी भगवान अपने भक्त की इच्छा को जान गए वे तो भाव के भूखे हैं भक्तों के हाथ तो वे बिना कोड़ी धाम के ही बिक जाते हैं फिर पर्वत से नीचे उतरना कौन सी बात है उन दिनों गोपाल भगवान की स्थिति अस्थिर थी मुसलमानों के उत्पातों के कारण वे इधर से उधर घूमते थे कभी किसी कुंज में ही पूजा हो रही है तो कभी किसी ग्राम में ही विराजमान है मैं तो ब्रजवासियों के सखा हैं ईश्वर या परमात्मा होंगे तो शिव ब्रह्मा अथवा लक्ष्मी जी के लिए होंगे ब्रज में वे वही पुराने कनुआ हैं जब ब्रजवासियों को यवनों से भय है तो उन्हें भी होना चाहिए इसलिए ब्रजवासी ग्वाल बाल जहाँ भी जाते वही गोपाल को साथ ले जाते उन दिनों एक तुर्क सेना मूर्तियों की विध्वंस करती हुई आ रही थी ब्रजवासी राजपूत इसी भय से अन्नकूट नामक ग्राम में गोपाल जी को गाठौली नामक ग्राम में ले आए और वहीं गुपचुप चार पांच दिनों तक उनकी सेवा पूजा करते रहे गाठौली ग्राम गिरिराज के नीचे है प्रभु ने जब सुना कि गोपाल भगवान तो मानों मुझे ही दर्शन देने के निमित्त पर्वत से नीचे उतरकर कर गाठौली में आविराजे हैं तब तो प्रभु के आनंद की सीमा नहीं रही प्रातःकाल मानसी गंगा में स्नान करके गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा प्रारंभ कर दी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा सात कोश की बताते हैं पर, परिक्रमा जहाँ से प्रारंभ होती है वहीं समाप्त करते हैं बहुत से मनुष्य तो दंडवत करते हुए ही संपूर्ण परिक्रमा को करते हैं प्रभु ने भी पूरी परिक्रमा की महाप्रभु के साथ बलभद्र भट्टाचार्य और वह साधु ब्राह्मण ये दो सेवक और थे सभी गोविंद कुंड पर पहुँचे और वहाँ से गाठौली में गोपाल जी का आगमन सुनकर वहाँ पहुँचे महाप्रभु प्रभु गोपाल जी की मनमोहनी मूर्ति के दर्शनों से मुग्ध हो गए और वे प्रेम में बेसुध होकर गोपाल जी के सामने नृत्य करने लगे और गोपाल स्त्रोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे तीन दिन प्रभु गाठौली में रहकर गोपाल जी के दर्शनों का सुख लेते रहे इसके अनंतर आप नंदीश्वर पावन सरोवर शेषशाई लक्ष्मी खेला तीर्थ भांडीरवन भद्रवन लोहवन गोकुल महावन आदि भगवान की लीला स्थलियों के दर्शन करते हुए फिर मथुरा जी में लौट आए और उसी साधु ब्राह्मण के घर में आकर ठहरे ब्राह्मण ने प्रभु की खूब सेवा की थी उसी से संतुष्ट होकर प्रभु उसके घर में रहने लगे वहाँ नगर की भीड़ भाड़ को देखकर मथुरा और वृंदावन के बीच में अक्रूर घाट पर एकांत समझकर कर वहाँ रहने लगे वहाँ से आपने वृंदावन में जाकर कालीह प्रस्कंद प्रस्कंदन क्षेत्र द्वादशादित्य केसी तीर्थ रासस्थली आदि पुण्य तीर्थों के दर्शन किए और सायंकाल को फिर लौटकर कर अक्रूर तीर्थ में ही आ गए वहाँ भी बहुत से लोग प्रभु के दर्शनों के निमित्त आने जाने लगे अतः आप वृंदावन में यमुना जी के तट पर एकांत में रहकर भगवान नाम संकीर्तन करते रहे वहीं पर कृष्णदास नाम का एक राजपूत क्षत्रिय प्रभु के शरणापन्न हुआ और वह घर बार छोड़कर प्रभु के ही साथ रहने लगा एक दिन संपूर्ण वृंदावन में हल्ला हो गया कि वृंदावन में फिर श्री कृष्ण उत्पन्न हुए हैं वे काली दह में काली के फण पर नृत्य करते हैं और काली के सिर में की मड़ी प्रत्यक्ष चमकती है बहुत से लोग इस बात को सुनकर प्रभु के पास पूछने आए कि क्या यह बात सत्य है प्रभु ने कहा आप ही जाकर देखिए सत्य है या असत्य बहुत से लोग रात्रि में काली दह पर जाकर पहुंचे सचमुच वहाँ एक काला आदमी खड़ा था और दूर से एक मड़ी सी चमक रही थी लोग आनंद और कुतूहल के साथ उसी ओर बढ़ने लगे बलभद्र भट्टाचार्य ने भी काली पर जाकर साक्षात श्री कृष्ण भगवान के दर्शनों की इच्छा प्रकट की प्रभु ने प्रेम पूर्वक उसके गाल पर एक हल्का सा चपत जमाते हुए कहा लोगों की गति तो भेड़ों के समान है एक भेड़ कुएं में गिर पड़ती है तो सबके सब उसके पीछे ही कुएँ में गिर पड़ती है इस कल काल में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होना कोई साधारण बात थोड़े ही है कि सभी को भगवान के साक्षात दर्शन हो जाए करोड़ों में कोई ऐसे एक दो भाग्यवान पुरुष होते हैं जिन्हें भगवत कृपा से प्रभु के साक्षात दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो यहीं बैठकर कर भगवान नाम का जप करो सवेरे लोगों से पूछ लेना कि क्या बात थी भट्टाचार्य प्रभु के समझाने पर रात्रि में काली दह पर जाने का विचार छोड़ दिया इधर लोगों की भीड़ वहाँ पहुँची वहाँ उन्होंने देखा एक काले रंग का मल्लाह डोंगी में लालटेन रख कर मछली मार रहा है उसके हाथ में मछली मारने की बंसी थी लोगों का भ्रम दूर हुआ प्रातःकाल जब लोग प्रभु के दर्शनों के लिए आए तब प्रभु ने उनसे पूछा क्या आप लोगों को श्री कृष्ण भगवान के दर्शन हुए एक तेजस्वी वृद्ध पंडित ने प्रभु को सभी वृत्तांत सुनाया और अंत में कहा वहां तो हमें दर्शन हुए सो हुए ही यहाँ भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन अवश्य हो गए प्रभु ने चारों ओर देखते हुए कहा यहां कहां है भगवान मुझे भी भगवान के दर्शन करा दीजिए मैं भगवान के दर्शनों के लिए बड़ा उत्सुक हूँ उस ब्राह्मण ने प्रभु की ओर संकेत करते हुए कहा सन्यासी के छद्मेश में यही तो सामने श्रीहरि बैठे हैं इतना सुनते ही प्रभु ने उस वृद्ध ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए और रोते रोते कहने लगे महानुभाव आपकी इस अद्भुत निष्ठा को धन्य है आपको अवश्य ही भगवान का साक्षात हो गया है तभी तो आप चराचर विश्व में भगवत भावना रखते हैं सच्चे भक्त को अपने भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई रूप भागता ही नहीं उसे सर्वत्र अपने प्यारे के ही दर्शन होते हैं इस प्रकार उस ब्राह्मण की भांति भांति थे स्तुति करके उसे विदा किया महाप्रभु दिन में वृंदावन में स्नान जब से निवृत्त होकर भिक्षा अक्रूर तीर्थ पर ही आकर किया करते थे ग्रामवासी ब्राह्मण तथा और द्विजाति के लोग नित्य ही प्रभु को भिक्षा कराने का आग्रह किया करते थे कभी कभी तो दस दस पाँच पाँच आदमियों का साथ ही निमंत्रण आ जाता महाप्रभु की वहाँ विचित्र दशा थी जब भी उन्हें इस बात का स्मरण हो उठता कि इस स्थान में डुबकी मारते हुए अक्रूर को भगवान के दर्शन हुए थे तभी आप जल्दी से यमुना जी में कूद पड़ते और शरीर की सुधि भूलकर बेहोश होकर यमुना के तीक्ष्ण प्रवाह में बहने लगते इसलिए भट्टाचार्य को प्रभु की बड़ी ही सावधानी से सदा देख करनी पड़ती अतएव भट्टाचार्य ने उस ब्राह्मण से सम्मति लेकर प्रभु को लौटा ले चलने का निश्चय किया उन्होंने प्रभु से निवेदन किया प्रभु यहाँ अब एकांत विशेष नहीं रहता निमंत्रण भी बहुत आने लगे हैं आपकी यहाँ दशा भी विचित्र सी हो जाती है इसलिए मेरी प्रार्थना है कि अब यहाँ से चलना चाहिए माघ की संक्रांति भी सन्निकट है अभी से चलेंगे तो प्रयाग पहुँच मकर स्नान कर सकेंगे अब जैसी आज्ञा हो प्रभु के अत्यंत ही प्रेम पूर्वक कहा प्रभु ने अत्यंत ही प्रेम पूर्वक कहा भट्टाचार्य महाशय तुम्हारी ही कृपा से मुझे भगवान की पुण्य लीला स्थली के दर्शन हो सके हैं तुमने ही मुझे वृंदावन के दर्शन कराकर कर मेरे इस जन्म को सार्थक किया है अतः यह शरीर तुम्हारा ही है तुम इसे जहाँ ले जाना चाहो वहाँ ले जाओ मुझे इसमें कुछ भी आपत्ति न होगी प्रभु की सम्मति पाकर सभी को अत्यंत ही प्रसन्नता हुई और वह प्रभु का कृपा पात्र राजपूत ठाकुर तथा मथुरा का साधु ब्राह्मण ये दोनों ही प्रभु के साथ ही साथ चलने को प्रस्तुत हुए भट्टाचार्य के सहित चारों ही मथुरा जी में आए और वहाँ से यमुना पार करके प्रयाग की ओर चलने लगे ब्रज की पवित्र भूमि को परित्याग करते समय प्रभु को अपार दुख हुआ वे शोक में विघ्वल होकर भूम पर गिर पड़े और बहुत देर तक अचेत अचेतनावस्था में पड़े रहे जिस किसी भांति तीनों ने मिलकर प्रभु को सावधान किया और उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ने लगे